शिक्षा का आदर्श आम जनता की शिक्षा घ सजीव ईश्वर की उपासना नर में नारायण सेवा शक्ति क्या कोई दूसरा देता है वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होगी काम में लग जाओ फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल नहीं सकोगे दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह सा बल आ जाता है तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी भारत माता कम से कम हज़ार युवकों का बलिदान चाहती है मस्तिष्क वाले युवकों का पशुओं का नहीं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 तुमने पढ़ा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव अपनी माता को ईश्वर समझो अपने पिता को ईश्वर समझो पर मैं कहता हूँ दरिद्र देवो भव मूर्ख देवो भव गरीब निरक्षर मूर्ख और दुखी इन्हें अपना ईश्वर मानो इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो ईश्वर को कहाँ ढूंढने चले हो ये गरीब दुखी दुर्बल क्या ईश्वर नहीं है इन्हीं की पूजा पहले क्यों नहीं करते गंगा तट पर कुआं खोदने क्यों जाते हो प्रेम की असाध्य साधनी शक्ति पर विश्वास करो बहुरूपों में खड़े तुम्हारे आगे और कहाँ हैं इस व्यर्थ खोज यह जीव प्रेम की ही सेवा पाते जगदीश यदि ईश्वरोपासना करने हेतु प्रतिमा जरूरी है तो उसमें कहीं श्रेष्ठ मानव प्रतिमा मौजूद ही है यदि ईश्वर उपासना के लिए मंदिर बनाना चाहते हो तो करो किंतु सोच लो कि उससे भी उच्चतर उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है तुम लोग वेदी बनाते हो परंतु मेरे लिए जो जीवित चेतन मनुष्य देहधारी रूपी वेदी वर्तमान है और इस मनुष्य देह रूपी वेदी पर की गई पूजा दूसरी अचेतन मृत जड़ प्रतीक की पूजा की अपेक्षा श्रेष्ठ है आशा तुम लोगों से है जो विनीत निराभिमानी और विश्वास विश्वासपरायण है ईश्वर के प्रति आस्था रखो किसी चालबाजी की जरूरत नहीं उससे कुछ नहीं होता दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो पर अवश्य मिलेगी वह अवश्य मिलेगी जाओ इसी क्षण जाओ उस पार्थसारथी श्री कृष्ण के मंदिर में जो गोकुल के दीन हीन ग्वालों के सखा थे जो गुहक चंडाल को भी गले लगाने में नहीं हिचके जिन्होंने अपने बुद्धावतार में अमीरों का निमंत्रण ठुकराकर एक वारांगना के भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया और उसे उबारा जाओ उनके पास जाकर साष्टांग प्रणाम करो और उनके सम्मुख एक महाबलि दो अपने समस्त जीवन की बलि दो उन दीनहीनों और उत्पीड़ितों के लिए जिनके लिए भगवान युग युग में अवतार लिया करते हैं और जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते हैं और तब प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन तीस करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा देंगे जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं जो उनकी सेवा के लिए नहीं उनकी नहीं वरन उनके पुत्र दीन दरिद्रों पापियों कीट पतंगों तक की सेवा के लिए तैयार रहेंगे उन्हीं में उनका आविर्भाव होगा उनके मुख पर सरस्वती बैठेगी उनके हृदय में महामाया महाशक्ति आकर विराजित होंगी आगामी 50 वर्ष के लिए यह जनित जन्मभूमि भारत माता ही मानो आराध्य देवी बन जाए अब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से दर्श के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है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 जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे तभी हम दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने योग्य होंगे अन्यथा नहीं आधा मील चलने की हमें शक्ति ही नहीं और हम हनुमान जी की भांति एक ही छलांग में समुद्र को पार करने की इच्छा करें ऐसा नहीं हो सकता जिसे देखो वही योगी बनने के धुन में है जिसे देखो वही समाधि लगाने जा रहा है ऐसा नहीं होने का दिन भर तो दुनिया के सैकड़ों प्रपंचों में लिप्त रहोगे कर्मकांड में व्यस्त रहोगे और शाम को आँख मूंद नाक दबाकर सांस चढ़ाओ उतारोगे क्या योग की सिद्धि और समाधि को इतना सहज समझ रखा है कि तुम्हारे तीन बार नाक पर फड़ाने और सांस चढ़ाने से ऋषि लोग हवा में मिलकर तुम्हारे पेट में घुस जाएँगे क्या इसे तुमने कोई हंसी मजाक मान लिया है ये सब वाहियात विचार हैं जिसे ग्रहण करने या अपनाने की आवश्यकता है वह है चित्त शुद्धि और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है इसका उत्तर यह है कि सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जैसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो उसकी पूजा करो वर्शिप ही इस संस्कृत शब्द का ठीक समानार्थक है अंग्रेजी से किसी अन्य शब्द से काम नहीं चलेगा यह मनुष्य और पशु जिन्हें हम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 हम अवश्य सफल होंगे इस संग्राम में सैकड़ों खेत रहेंगे पर सैकड़ों पुनः उनकी जगह खड़े हो जाएंगे संभव है कि मैं यहाँ विफल होकर मर जाऊँ पर कोई और यह काम जारी रखेगा तुम लोगों ने रोग जान लिया और दवा भी अब बस विश्वास रखो विश्वास विश्वास सहानुभूति अग्नि में विश्वास अग्नि में सहानुभूति जय हो प्रभु की जीवन है मरण भी तुक्ष है भूख तुक्ष है ठंड तुक्ष है जय हो प्रभु की आगे कुछ करो प्रभु ही हमारे सेनानायक हैं पीछे मत देखो कौन गिरा पीछे मत देखो आगे बढ़ो बढ़ते चलो भाइयों इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे एक गिरेगा तो दूसरा वहां डट जाएगा सुदीर्घ अब समाप्त होती हुई जान पड़ती है महादुख का प्राय अंत ही प्रतीत होता है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 वे समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है अब कोई उसे रोक नहीं सकता अब यह फिर सो नहीं सकती कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण मुदत्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओम शाति शांति शाति